जिसके पैर जीवन के नाच के साथ पड़ने लगे जीवन की बांसुरी ने जिसके हृदय को छू लिया वो सभी जगह प्रमुदित होता है तुम उसे नरक में ना डाल सकोगे शास्त्र कहते हैं पुण्यात्मा स्वर्ग जाता है पापी नरक जाता है बात बिल्कुल भिन्न है पापी कहीं और जा नहीं सकता ऐसा नहीं कि नरक भेजा जाता है कहीं भी भेजो पापी नर्क पाता है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 वो रोज सुनने जाता था एक पादरी को पादरी ने एक दिन चर्च में कहा कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा करते हैं वो स्वर्ग जाते एडमंड बर्ग खड़ा हो गया उसने कहा मुझे एक बात पूछिए। आपने दो बातें कही कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा करते हैं वो स्वर्ग जाते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 और नाम में कोई गलती नहीं हुई है उनके आने से ही ये नरक स्वर्ग हो गया नींद खुल गई उसकी घबराहट में नींद खुल गई कि ये क्या मामला है सपना तो खो गया जब वो सुबह चर्च गया उसने कहा कि भाई मैं कुछ और ना कह सकूंगा लेकिन रात एक सपना आया है वो मैं दोहरा देता हूं उत्तर में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 और पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं ऐसा नहीं पुण्यात्मा अपना स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं तुम उन्हें कहीं भी फेंक दो और मुझे भी बात जस्ती है सपना नहीं सच मालूम होती बुद्ध को तुम नरक में भी डाल दो तो तुम नरक में ना डाल सकोगे यह असंभावना है बुद्ध वहां स्वर्ग खड़ा कर लेंगे बुद्ध अपना स्वर्ग अपने साथ लेके चलते हैं वह बुद्ध के जीवन की हवा है